भावार्थ जो परीक्षक लोग प्रातः काल उठके प्रयत्न से व्यवहारों को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में ज्ञान विशेष से प्रतिष्ठा को प्राप्त और बल से युक्त होते हैं भावार्थ जो बिजली भूमि जल वायु और अंतरिक्ष तथा उनके विकारों और पदार्थों में व्यापक हो और सबको धारण कर पालन करती है उसकी विद्या को सब लोग धारण व स्वीकार करें भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा सब प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा विद्या और शिक्षा का दान और दुष्ट आचरण वालों का नाश करके सदैव बढ़ें भावार्थ हे वीर पुरुषों जो वाणी शत्रुओं से उच्चारण की जाए उसको सुन उनके सम्मुख जा और उनके ऊपर शस्त्रों का प्रहार करके उन्हें छिन्न-भिन्न करो इससे ऐश्वर्य वाले हो भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि कभी भी धार्मिक पुरुषों के ऊपर शस्त्रों का प्रहार न करें और दुष्ट पुरुषों को शस्त्रों से मारे बिना न छोड़ें ऐसा करने से सब प्रकार सुख की वृद्धि होवे भावार्थ जो मनुष्य लोग सुख के लिए बहुत से साधनों को एकत्र करते वे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो के आनंद को प्राप्त होते हैं भावार्थ वही मनुष्य यथार्थ वक्ता है जिसका सर्वष्ट दूसरे पुरुषाद के उपकार के लिए होता है इस विषय में कोई शंका नहीं है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप तो उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों को अभिलाषा पूर्ण करने से आनंद देंवें उनको आप लोग भी आनंद देवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सत्य आचरण करने वाले विद्वान लोग मनुष्यों को उपदेश कारक होवें तो उन जनों को कुछ भी सुख अप्राप्त और, और अरक्ष न होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग शरीर और आत्मबल से बड़े असंख्य धन देने और मनुष्यों में उत्तम शत्रुओं को जीतने वाले धर्मनिष्ठ पुरुष में नम्र स्वभाव और दुष्ट पुरुषों में तीव्र स्वभाव युक्त पालनकर्ता स्वामी को अपने ऊपर नियत करके निरंतर सुख को प्राप्त होइए इस सुक्त में इंद्र और विद्वान के कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त में कहे अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 30वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब तृतीय मंडल में 22 ऋचा वाले 31वें सूक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में अग्नि के गुणों का विषय कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जैसे पिता के समीप से कन्या उत्पन्न होती है वैसे ही सूर्य से प्रातः काल की वेला प्रकट होती है और जैसे पति अपनी स्त्री में गर्भ को धारण करता है वैसे कन्या के सदृश्य वर्तमान प्रातः काल की वेला में सूर्य किरण रूपी वीर्य को धारण करता है उससे दिवस रूप पुत्र उत्पन्न होता है फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जैसे माता संतानों को उत्पन्न कर उनकी वृद्धि करती है वैसे ही अग्नि को उत्पन्न करके उसकी वृद्धि करें और वैसे ही प्रत्येक स्त्री संतानों की वृद्धि करें भावार्थ जैसे शमी नामक काष्ठ के मध्य से अग्नि प्रकट होकर बड़े-बड़े कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही सुपात्र पुत्र संपूर्ण उत्तम कर्मों को करते हैं इससे ब्रह्मचर्य आदि संस्कारों के ही द्वारा संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए फिर सूर्य रूप अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे अंधकार से ज्योति पृथक होकर अंधकार को दूर करती है वैसे ही अविद्या से पृथक हुई विद्या अविद्या का नाश करती है और जैसे एक सूर्य संपूर्ण किरणों का एक साथ ही पालन करता है वैसे ही समभाव का आशय करके राजा प्रजाओं का पालन करे अब विद्वान के संघ से क्या होता है इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है धावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे युक्त से सेवन किए हुए प्राण और अंतःकरण दुख के त्याग और सुख के लाभ के लिए समर्थ होते हैं वैसे ही विद्वानों के संग आदि कर्म दुखों की निवृत्ति कराके सुखों को उत्पन्न कराते हैं कौन स्त्री सुख देने वाली होती है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो स्त्री बिजली के सदृश्य विद्याओं में व्याप्त संस्कार और उपस्कार अर्थात उद्योग आदि कर्मों में चतुर उत्तम रीति से बोलने तथा नम्र स्वभाव रखने वाली होवे वह वृष्ट के सदृश्य सुख देने वाली होती है फिर कौन पुरुष सुख देने वाला होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो ब्रह्मचर्य से विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण करके युवा पुरुष अपने तुल्य कन्या के साथ सुहित भाव और प्रीति को प्राप्त हो के उसको सत्कार करता हुआ विवाहे वह पुरुष जैसे मेघ से संसार सुख को प्राप्त होता है वैसे सुख को प्राप्त होवे फिर कौन सुखी होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वे ही मनुष्य सुखी होते हैं जो कार्य कारण रूप सृष्टि को जान और संपूर्ण जनों के मित्र हो संपूर्ण जनों को पापों के आचरण से पृथक करके धर्म के आचरण में प्रवृत्त करें वे ही सत्य मित्र हैं अब मोक्ष की इच्छा करने वालों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य लोग मोक्ष की इच्छा करें तो विद्वानों का संग धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का त्याग करके शीघ्र ही अंतःकरण और आत्मा की शुद्ध करें फिर विद्वान लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो उत्तम विचार वाले धार्मिक विद्वान पुरुष अपने अनादिकाल सिद्ध सामर्थ्य को बढ़ावें सब लोगों के लिए सत्य और असत्य का उपदेश कर दुस्टता को दूर कर और स्त्रेश्टता का धारण करें वे ही शूर वीर होते हैं यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्टोपमा लंकार है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण उत्पन्न हुए सृष्टि के पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे ही विद्वान पुरुष विज्ञान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर उनका सर्वत्र प्रकाश करें भावार्थ जैसे व्यापक प्रकृति के द्वारा महत्तत्व आदि को रचकर संपूर्ण जगत को ईश्वर रचता है वैसे ही विद्वान जन पिता के सदृश वर्तमान होकर संपूर्ण जनों के लिए सुख धारण करते और पदार्थ विद्या का प्रत्यक्ष अभ्यास करके शिक्षा देते हैं भावार्थ जो विद्वान लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त वाड़ियों को धारण करके व्यापक परमात्मा के जानने की इच्छा कर वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हों भावार्थ मनुष्य लोगों को चाहिए कि विद्वान जनों के साथ मित्रता कर सामर्थ्य पूंड कर और न्याय से संपूर्ण जनों की रक्षा करके सूर्य के प्रकाश के सदृश संसार में विद्या के बोध का प्रकाश करें भावर्थ जैसे विद्या से युद्ध बिजली सूर्य भूमि और अग्नी प्रातह काल समय में अईश्वर्य को उत्पन्न कर मित्रों को सुख देते हैं वैसे ही विद्वान लोग मनुष्य आदि प्राणियों को सुख देवें भावार्थ जो विद्वान लोग बहुत अईश्वरियों के जनक पदार्थों को कार्य सिद्ध के लिए उपयोग में लाते तथा विद्वान जनों के साथ शुद्ध आचरणों को करके सुख और अईश्वर्य दिन रात्रि बढ़ाते वे भाग्यशाली हैं भावार्थ जैसे सूर्य अपने प्रताप से भूमि और प्रकाश का आकर्षण करके धारण करता है और जैसे भूमि तथा प्रकाश संपूर्ण पदार्थों को धारण करते हैं वैसे उत्तम पुरुष को चाहिए कि महिमा को धारण और दुर्दर्शनों को त्याग करके मित्रों का सत्कार करें भावार्थ जो मनुष्य सत्य बोलने शत्रुता को त्यागने अपने प्राण के तुल्य संपूर्ण जनो के पालन करने और सूर्य के सदृश्य विद्या धर्म और नम्रता के प्रकाश करने वाले विद्वान स्वामी हों वे श्रेष्ठ होवें फिर राजा और प्रजा के विषय को कहते हैं भावार्थ प्रजा रूप जनो को चाहिए कि न्याय विनय आदि शुभ गुणों से युक्त राजा आदि जनो का सदा ही सत्कार करें और राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि प्रजा जनों का सदा पिता के तुल्य करें और स्त्रियों को विद्या करें इससे अनेक प्रकार की वृद्धि करें भावार्थ प्रजा और सेना के पुरुषों को चाहिए कि अपने प्रधान पुरुषों से इस प्रकार की याचना करें कि आप लोग हम लोगों से शत्रुओं को जीत जीत कर सुख उत्पन्न करो जैसे बिजली आदि पदार्थ वृष्ट के द्वारा शुधा आदि दोष से दूर करके आनंद देते हैं वैसे ही हिंसा करने वाले प्राणियों से शीघ्र दूर कर और रक्षा करके निरंतर आनंद दीजिए अब कौन गुरु होने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग सूर्य गावों के पालक और पिता के सदृश सबकी रक्षा करते हैं वे ही गुर्जन होने योग्य हैं अब कौन विजयी होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है उन्हीं लोगों का निश्चय विजय होता है कि जिनके अत्यंत धन बल युक्त और सब वचनों के सुनने वाले श्रेष्ठ पुरुष जो कि संग्रामों में शत्रुओं के मारने जीतने वाले हैं इस मंत्र में अग्नि विद्वान राजा की सेना मित्र वाणी उपदेश करता और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह एक 30वां और 8 वर्ग समाप्त हुआ